भगवत गीता शांक भाष्य अध्याय तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्त प्रवित्तो योगी इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने में लगा हुआ योगी यनचलमस्थि ततस्तौ नियम्यही तद आत्मन्य वशमी निमित्तान शब्दादेह स्वभाव निश्चर निर्गछति स्वभावोषा मन चंचल अत्यथल अतएव अस्थि तत तत तस्मास्मा शब्द निमित्तायम्य तद नित्मनून आभाषी एतद् मन आत्मनिवशं नएद आत्मश्यता आपदेत एवं योगाभ्यास बलाद योगिन आत्मनि एव प्रसाम्यति मन है स्वाभाविक दोष के कारण जो अत्यंत चंचल है तथा इसीलिए जो अस्थिर है ऐसा मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से विचलित होता है बाहर जाता है उस उसे शब्दादि विषय रूप निमित्त से इस मन को रोककर एवं उस उस विषय रूप निमित्त को यथार्थ तत्वनिरूपणा निरूपण द्वारा मात्र दिखाकर वैराग्य की भावना से इस मन का बारंबार आत्मा में ही निरोध करे अर्थात इसे आत्मा के ही वशीभूत किया करे इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में ही शांत हो जाता है प्रशांत मन संयनम योगिम सुखमोत्तम उपहेत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम प्रशांत प्रशांत मनसम प्रशांतम मनोयस्य प्रशान प्रशा मनो ये स प्रशानासं योगिमु सुखम उत्तम निरतिशय उपैतिपगति शातरज प्रक्षीण मोहादीक्लिशरजस ब्रह्मभूत जीवन मुक्त ब्रह्म एव इति निश्चय ब्रह्मभूत अकलमसम अधर्मादि वर्जितम क्योंकि जिसका मन भली भाती शांत है जिसका रजोगुण शांत हो गया है अर्थात जिसका मोहादि क्लेश रूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो चुका है जो ब्रह्मरूप जीवन मुक्त अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय वाला है एवं जो अधर्मादि दोषों से रहित है उस योगी को निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है युंजन सदात्म योगी विगतकलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखमश्नु युजन एव यथोक्न क्रमेण योगी रायवर्जितः सदा आत्मा विगतकलमशो विगत पाप सुखेन अनायास ब्रह्म संस्पर्श ब्रह्मण संस्पर्शो ये तद्रह्मस्पर्श सुखम अत्यम अंतम अतीत वर्तते अत्यंत उत्कृष्ट निरतिशय अश्नुपनों योग विषय विघ्नों से रहित हुआ विगत कल्मस योगी उपर्युक्त क्रम से सदा चित्त को समाहित करता हुआ अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप निरतिसय उत्कृष्ट सुख का अनुभव करता है अर्थात जिसका परब्रह्म से संबंध है और जो अंत से अतीत अनंत है ऐसे परम सुख को प्राप्त हो जाता है इदानी योग से यलम ब्रह्मेकत्वदर्शनम सर्वसंसार विच्छेद कारण तत् प्रदर्शये प्रदर्शते अब योग का फल जो कि समस्त संसार का विच्छेद करा देने वाला ब्रह्म के साथ एकता का देखना है वह दिखलाया जाता है सर्वभूतानि चात्मनि सर्वूतस्थ आत्माता चात्मने ईक्षते योगयुक्ता सदर्शन सर्वूतस्थु भूतेसुस्थितं आत्माता चमनि सर्वभूतानि च आत्मनि च सर्वभूतानि आत्मनि गतानि एकता ईक्षते पश्य योगयुक्ता सर्व समदर्शन सर्व ब्रह्मादिस्थावरपर्यं स्थावरासु विषमेशभूत समम समं निर्विशेषं दर्शन ज्ञानम ये सर्व समदर्शन सर्वत्र समदर्शनः समाहित से युक्त और सब जगह समदृष्टिवाला योगी जिसका ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विभक्त प्राणियों में भेदभाव से रहित सम हो चुका है ऐसा पुरुष अपने आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और आत्मा में सब भूतों को देखता है अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को आत्मा में एकता को प्राप्त हुए देखता है एतस्य तय आत्मयिक्व फलम उच्यते इस आत्मा की एकता के दर्शन का फल कहा जाता है यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यती तहम्यामी स च मे न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति यो माम पश्यति पश्य सर्वस्य सर्व सर्वत्र सर्वु भूतेसु सर्व च भूत जातम् मै सर्वात्म पश्यति तत्मकदर्शिन अहम ईश्वरों न प्रणश्यामी न परक्षताम्या से न प्रणश्यति सन्म मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परीती तय च मम च एकात्मक जो सबके आत्मा मुझ वासुदेव को सब जगह अर्थात सब भूतों में व्यापक देखता है और ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों को मुझ सर्वात्मा परमेश्वर में देखता है इस प्रकार आत्मा की एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेव से अदृश्य परोक्ष नहीं होता क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही है स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय एवं भवती यस्च अहमे सर्वात्मकदर्शी निसंदेह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है और जो सर्वात्म भाव से एकता को देखने वाला है वह मैं ही हूँ सर्वूतस्थित यो मजतेम आर्वता वर्तमानी सहयोगी मि वर्तूवका दर्शन अनू मोक्षः मोक्ष सर्वथा सर्व प्रकार वर्तमान अभी सम्यदर्शी योगी मयि वैष्णव परमें पदे वर्तते मोक्षम प्रति एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे मुझवासुदेव को भजता है इस प्रकार पहले श्लोक के अर्थ रूप यथार्थ ज्ञान का इस आधे श्लोक से अनुवाद करके उसके फलस्वरूप मोक्ष का विधान करते हैं वह पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी वैष्णव परमपद रूप मुझ परमेश्वर में ही वर्तता है अर्थात वह सदा मुक्त ही है उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता किमच अन्यत तथा और भी कहते हैं आत्मपम्यन सर्व सम पश्योर्जुन सुखम वा यदि दुखम सहयोगी परमो मत आत्मपम्यन आत्मा स्वयं उपमीयते इति उपमा तपम् औपम्यं आत्मा अर्थ स्वयं आप और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा उस उपमा के भाव को सादृश्य को औपम्य कहते हैं तेन आत्मौपम्यन सर्व सर्वभूतु समम तुल्य पश्यति यह अर्जुन ये अर्जुन उस आत्मपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदृष्टता से जो योगी सर्व सभूतों में तुल्य देखता है स पश्यति इति उच्यते वह तुल्य क्या देखता है सो कहते हैं यहां मम सुखम इष्टम तथा सर्व्राणीना सुखम अकूल वाथे यदि वा युखें मम प्रतिकूल यथा तथा सर्व्राणीना दुखम अनिष्ट प्रतिकूल एवं आत्मपम सुख तुल्यतया अकूल प्रतिकूल तोल्यतया न सचि प्रतिकूलम् आचरती अहिंसक इत्यर्थ जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है और जैसे दुख मुझे अप्रिय प्रतिकूल है वैसे ही वह सब प्राणियों को अप्रिय प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता यानी अहिंसक है यहाँ व शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है या एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ स परम उत्कृष्टो मत अभिप्रेत सर्वयोगिना मध्य जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है एक यथोक्त सम्यक दर्शन लक्षण से योग से दुख सम्पाद्यता आलक्ष्य आलक्ष ध्रुवम ध्रुव तत्प्राप्त इस उपर्युक्त पूर्ण ज्ञान रूप योग को कठिनता से संपादन किया जाने योग्य समझकर उसकी प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाले अर्जुन अर्जुनवाच अर्जुन बोले यो यम योगस्तया प्रोक्त साम्य मधुसूदन न पश्यामि अयम् योगः त्वया योग साम्येन समत्वेन हे मधुसूदन योग से अहम न पश्यामि न उपलब्धे उपलभे चंचलवाद मनस कि स्थिरांलां प्रसिद्धम् प्रसिद्ध हे मसूदन आपने जो यह समत्व भाव रूप योग कहा है मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ यह बात प्रसिद्ध है चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाथे बलवदृणम तस्हम निग्रह मने वायोरी सुदुष्कर चंचलम हे मन कृष्ण इतिशते विलेखनार्थस्य से रूपम भक्तजन पापादिदोषाकर्षणार्थ कृष्ण क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा ही चंचल है विलेखन के अर्थ में जो कृष्ण धातु है उसका रूप कृष्ण है भक्तजनों के दोषों को निवृत्त करने वाले होने के कारण भगवान का नाम कृष्ण है न केवलम अत्यर्थम चंचलम प्रमाथी च प्रमथनशीलम प्रमथनाती शरीरम इंद्रिया चिक्षिपति परवशी करोती। यह मन केवल अत्यंत चंचल है इतना ही नहीं किंतु प्रमथनशील भी है अर्थात शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विषिप्त यानी परवश कर देता है किं च बलव न कचिद नियुम शक्यम किं चृढ़ तंतुनागवत अच्छेद्यम तथा बड़ा बलवान है किसी से भी वश में किया जाना अशक्य है साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है अर्थात तंतुनाग गोह नामक जलचर जीव की भांति अछेद्य है तर एवं भूत मनस अहम् निग्रह निरोधम मन्ये वाई इव यथा वायो दुष्को निग्रह तथा अभी मनसो दुष्क मनेप्राय है ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ अभिप्राय यह कि जैसे वायु का रोकना दुष्कर है उससे भी अधिक दुष्कर मैं मन का रोकना मानता हूँ